Hi this is Hard Kanun and you're entering into my world of celebrity interviews so in a few seconds from now we're going to enter into a star's life who is that going to be remember subscribe like and share my videos 1 2 3 mein uss Hard Kanun ek aise sitke zara hatke aur aaj mere sath hai ek aise insaan ek aise guru जो आइकॉन है जो बिंदास जो जो जो निडर ओपन है जो स्पोर्ट्स है, है, खेलते हैं जो गाना गाते हैं जो डांस करते हैं और जब आप उससे बात करते हैं तो ऐसे लगता है कि आपका बचपन का दोस्त आपके बगल में बैठा हुआ है वॉट अ कॉम्बिनेशन तालियों से स्वागत कीजिए गुरु जी गुरु जी बिल्कुल सब कह बिल्कुल देखिए मुझे बड़ा टेंशन हो रहा है लाइफ में आप मेरे जूनियर दिख रहे हैं एज में तो लोग बोल रहे होंगे जो इंटरव्यू कर रहा है वो इनका पिताजी की उम्र का है क्योंकि आप इतने साल से करते उसी के अच्छा, ये जो आपकी छोटी बहने आपके बगल में बैठी हुई है आ, उनके बारे में बताइए क्योंकि आप पिताजी तो दिखते नहीं हो ना हनीप्रीत के भी तारिया प्लीजी शाही छोटी लाडली सबकी अमरप्रीत कैसी हो गुरुजी आप क्या नहीं करते हो गुरुजी भगवान के साथ आपका क्लोज कनेक्शन है स्पोर्ट्स माने सब चीज करते हो डांस करते हो सिंग करते हो वो कौन सी जो आप नहीं करते हो गुरुजी वो तो बता दो मुझे बस हम बुरी सोच कभी नहीं रखते और बुरा काम कभी नहीं करते बाकी हर काम कर लेते तो आपको क्या लगता है मैं, मैं बुरे काम करता हूँ अच्छा इंसान हूं <laughs> अच्छे लग रहे <laughs> <laughs> <laughs> ओ हो तो मुझे टेंशन हो रहा ये जो पिताजी है आपके, हैं आपके कभी-कभार हम सोचते है तो पापा फ्रेंड टॉक भी करते हैं पापा वाली गाइड भी देते हैं हाँ। बहुत बढ़िया है सर हमेशा सर एक चीज बताओ एक लिस्ट है यहाँ पे वॉलीबॉल राइट थ्रो बॉल कबड्डी कबड्डी अच्छा हो टाइम हाँ, हमें जब खेला करते थे तब भी लगता था कि हम किसमें माहिर है क्योंकि सभी के लगा वो कैप्टन हुआ करते थे हाँ। तो हर गेम हम खेलते थे क्रिकेट के बहुत सारे प्लेयर जैसे सीखे तो उसकी वजह यही थी कि जब हम खेला करते थे अब इसके बारे में भी कहो है हम जब खेलते थे तो हम ओपनर थे रणजी प्लेयरों के साथ खेलते थे बैट्समैन के रूप में ओपनर थे और बॉलर भी ओपनर थे हम लेग स्पिनर थे ऑफ स्पिनर भी थे हम विकेट कीपर भी थे और फील्डर कहीं भी रोक दो वो भी करते थे तो हमें लगता है हम ऑलराउंडर थे और ऑलराउंडर के भी हमें पसंद आते हैं जिसमें आ, देश का नाम रोशन हो हमें लगता हम उस गेम की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं आजकल जैसे ओलंपिक में बच्चे जाके मेडल जीत के लाए क्या बात है इनफैक्ट मैं भी क्रिकेट खेला हूं, मैं 12th man रहा हूं लोगों को मैंने पानी सर्फ किया है। <laughs> आ, कमाल का <laughs> मैं। पर गुरु जी बताओ आपका एक बेटा है एक्चुअली ग्रैंडसन है वो क्या कहानी है उसमें हमारी बेटी का बेटा था एक छोटा सन अच्छा चार साल का हाँ तो हम लोग जा रहे थे यहाँ से बाई एयर दिल्ली जा रहे थे तो एक एयर होस्टल लड़का आया और कहने लगा गुरुजी ये आपका बेटा है हमने कहा नहीं बेटी का बेटा कहता है, है? नहीं यार तू कमाल कर रहा है क्या बोल रहा है तो कहता सॉरी गुरुजी कह के पीछे गया और हमारी बेटी बैठी थी कहने लगा दीदी वो आपका बेटा है कहने लगी वो तो उसके नानो जो पास बैठे कहता गुरु सॉरी मुझे तो ऐसे ही लगा था वो जब भी आता जाता करता बड़ा एक्सप्रेशन बड़ा अच्छा लगता गुरु जी आपका फॉल्ट है यार। इतना जवान देखोगे तो यही तो प्रॉब्लम होगी। अरे <laughs> सब कंफ्यूज हो जाते हैं हम क्या है भैया बट यू नो ये रॉकस्टार बाबा का जो टर्मिनोलॉजी है ना रॉक रॉकस्टार बाबा ऐसे ये वाला <laughs> ये जब टर्म आपको लोग बोलते हैं तो खुशी होती है क्या बोलते हैं यार रॉक बाबा ये तो बड़ा अद्भुत टाइटल है असलियत ये है कि हमने यूथ को चेंज करने के लिए गाना शुरू किया क्लासिकल गाया साउथ में लोगों ने बड़ा पसंद किया जब नॉर्थ वालों को सुनाया तो अभी हम राग अलाप ही रहे थे देखा तो सामने काफी कम हो गए तो फिर लगा ये तो गड़बड़ हो गई कि क्यों ना फिर वो उन्हीं की भाषा गाएं तो जय रेप ये हमने गाना शुरू किया तो उसको देख के बच्चों ने जो नाम देने शुरू किया हमें नहीं पता उसका मीनिंग क्या है लेकिन हमें लगा अगर उनको किसी नाम से संतुष्टि तो बोलते रहने दो जो वो बोलना चाहते हैं उससे संतुष्ट है तो क्या हर से बोलो रॉकस्टार बाबा की <laughs> <जे हो। laughs> नहीं ऐसे, ऐसे, ऐसे? ऐसे करते हो नहीं अगर आप जैसे तो यो यो कर ही करते मुझे याद आया कि जब आप बच्चों से मिलते हो वगैरा वगैरा फिर कभी कबार की सामने बैठा इंसान गुरु जी है और वो आपसे बिंदास बात करते उनके अंदर वो थोड़ा रहता है यार गुरु जी है तो थोड़ी हमें यू नो सीरियस रहना पड़ेगा ऐसा होता है कि नहीं कैसा होता है जब इस ड्रेस में होते तो फिर वो गुरु वाला उनके नहीं होता सर कि वो आते हैं और बात करते हैं हाथ मिलाते हैं और जब कई कुछ बच्चे इस किस्म के भी होते हैं तो जरा है? है, है, तो तो अनुभव होता है ना जब भी कोई मुझे बोलिंग करता है, हाँ है ना तो मैं आउट हो जाता हूँ छक्का मारने का स्ट्रोक आपके द्वारा बताना चाहेंगे हो सकता है कल को को कोई इंग्लैंड वाला अपना ना बना ले क्या बात है क्योंकि जो आजकल कहते नहीं जी आपने नहीं किया वहां शुरू किया हम शुरू करते रह गए ट्वेंटी का नाइनटी नाइन में वहां क्रिकेट स्टेडियम बहुत बड़ा, ट्वेंटी का मैच हमने शुरू करवाए और अपने बहुत से पहले नाम नहीं लेंगे। जो आज इंडिया टीम में थे वही हुआ कहीं के उनके साथ तो लेकिन अट्ठा वहां क्या होता है कि आप सत्तर गज तक शॉर्ट मारते हो छका है अगर हंड्रेड गज मारते हो तो भी छक्का है वहां हमने एक नई चीज पैदा की अगर सत्तर गज मारते हो तो छक्का सौ मारोगे तो अट्ठा है तो शुरू हो चुका है। है, है। पर एक चीज मैं बोलना चाहता हूं। जब भी मेरी बीवी मुझे मारती मारती वो बैट के साथ तो जहा अच्छा। <laughs> <ने। laughs> you know, लोग कह रहे हैं कि गुरु जी ने ओपनली कहा है कि मैंने वीरेंद्र सहवाग हो विराट कोहली होर खान हो सारे क्रिकेटर्स को मैंने टिप्स दिया उनको सिखाया हुआ बाकी में सच्चाई क्या है दिल से ऐसा हुआ है गुरुजी हम आपको वीडियो देंगे 2010 में विराट कोहली और इनकी टीम वहां गेम खेलने आई थी क्रिकेट खेलने आई थी शिखर धवन भी था तो इन्होंने पहले बताया कि इनको पता था कि हम प्लेयर हैं और इंटरनेशनल कोच भी हैं तो उन्होंने कहा गुरुजी हमें बताइए वो मंत्र क्या है तो हमने उनको मंत्र सिखाया गुरु मंत्र वो हमसे शिष्य बन के गए गे। जब गेम खेल रहे उसके बाद वो आया विराट कहलाया गुरु जी कुर खा रहा था हमें अच्छी तरह यहाँ था खाए जा रहा था hmm. एज ए फ्रेंड ही बात करते थे hmm. तो क्या गुरु गुरुजी बात ये है मैं जब 30, 40 बनाता हूँ तो मैं आउट हो जाता हूँ हमने कहा बेटा जब तू 30, 40 बनाता है तू लगता है कि मैं होली सोली हूँ क्रिकेट का और वहाँ नए शॉट पैदा करता है नई ना किया कर पहले उनकी प्रैक्टिस कर फिर कहता गुरु मैं क्या करूं मैं तो अटैक करूं तो रोका किसी ने अटैक करता जा तू अटैक ही कर डिफेंस के चक्कर में मत पड़ कहता ठीक है और उसके बाद वो इंडिया टीम में आया उसने फोन किया हमारे किसी सज्जन को गुरु को मेरा धन्यवाद कहना फिर आगे और बढ़ा फिर उसका फोन आया धन्यवाद कहना उसके बाद फोन नहीं आया लेकिन वो अच्छा काम कर रहा है हमें बड़ी खुशी होती है कि आज उसने वो डिफेंस करना सीख लिया है हमने उसे बोला था कि पहले प्रैक्टिस में सीखना और ऐसे जहीर खान आए जूसफ पठान था आ, अमित मिश्रा आईपीएल टीम के हमें लगता है तीस से चालीस बच्चे वहां से हमसे टिप्स लेके आए हैं हम एज कोच नहीं है उनके लेकिन टिप्स हमसे बहुत नहीं तो ये फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं ये लीजिए फुटेज ऐसे आते हैं। तो उनमें जो भी रिजल्ट आता है 100 नहीं रहेंगे मतलब नहीं आप जितना ऐसा जैसे हमने कहा है, आप कुछ देर करेंगे ना तो आपके सारे रोम रोम में सिर्फ पसीना बाहर आ जाए जैसे हम योगिंग करते हैं भागते हैं बैठे बैठे उससे ज्यादा एक्सरसाइज इससे हर मसल की जो मसल का भावना जैसे हुआ ये बहुत ही कम रह जाती बिल्कुल नए के बराबर ये बुरी चीज़ नहीं है और लगातार आप अपने परिवार को भी ये चीज तो आप बता सकते हैं और साथ साथ गुरु चलता रहे और हम तो गाते हैं जैसे हम सुमन करते हैं तो ऐसे आप अगर हो सके तो हम आपको आ, वैसे तो अच्छी बात तो ये है कि आप छोड़ दे पर आ, मतलब ऐसे तो जैसे हमने कहा जवाब तो नहीं लेकिन वैसे अगर छोड़ दे तो बहुत ही रहती बेटा आप आप लोगों ने ने कल मैच भी है शायद ये तो तो हम दिखा दिया ऐसे कभी कोई एक्टर आए आपके पास जो बोला यार मुझे टिप्स दो मेरा करियर थोड़ा डामाडोल है और आपने उनको हेल्प किया ऐसी बात किसी ने कही नहीं लेकिन एक्टर बहुत आए हैं और उनमें कुछ ने गुरुमंत्र भी लिया है लिया है हमसे जो विराट कोहली लिया, लिया था तो अब वो हम सबको देते हैं तो वैसे इस तरह का हमारे पास नहीं। पर आपके फिल्म में, जब भी आती है फिल्म, लोग चर्चा करते क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी यूनिक है आप यूनिक किस्म के इंसान है गुरु जी है ये जो कॉन्ट्रवर्सी आजुबा जो आती है वो आप कैसे हैंडल करते हो है? है, कोई कुछ भी कहता है हर इंसान जैसा खुद होता है सामने वाले को उसी तरह आजूबे तो तो हमने जिंदगी में बाकी हर अच्छा काम किया लेकिन बुराई bure karam aur buri soch hamare bair mein kabhi nahi aayi na kabhi aayegi karne walon ne to shri ram ji aur sita maiya ko nahi chhoda to hum dek chhote se faqeer hain hum koi parwah nahi karte kya baat hai aur meri choti behan ek gaana ho jaye papa digre mere papa digre papa digre mere papa digre only tu hi kare mujhe सारी दुनिया मुझे यकीन है की आप लोग भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं विध YouTube यूट्यूब वीडियो माई सेलिब्रिटी चैट शोज लाइक सब्सक्राइब शेयर ये मेरा मोटिव है गिव यूर सजेशन ड्रॉप अ मैसेज टेल मी वॉट यू थिंक अबाउट इंटरव्यूज आई शुड आस्क. रिमेंबर आई एम एंजॉयिंग इन एम्स यू एंजॉय माय वीडियोस माई वीडियो